धम्मो सुनतनो गौतम बुद्धाज धम्म पद गिवशु कम्यून इंटरनेशनल पूना इंडिया डिस्कोर्स नंबर वनो रजनी नमः नमो भगवा नमः नमो बुद्धाय बुधा नम नमोत भगवत अर् संबुस् धर्मपद मनोपुंग मनो मनोमया मनसाच्येपुठन भासती वो तुखती चक वह तो मनोपुंबाधम्मा मनो सि मनोमया मनो मनसाचेपसे भासती वोति व तम सुखम नेती छाया वन पकोमव अजीनीम महासिमे े तमुपी वेरम ते न संमति अकोचीमधीम अजीनीम महासिमे ये तम न उपन्हती वेर तेसमति नी वेरे नेरा संधकुदन अवेरेन चमती ये सो सनो परे जन विजानी मै यमामसे ये चथ ततो तमंती मेधगा गौतम बुद्ध ऐसे हैं जैसे हिमाचादित हिमालय पर्वत तो और भी है हिमाचादित पर्वत और भी है पर हिमालय अतुलनीय उसकी कोई उपमा नहीं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 गौतम बुद्ध के माध्यम से जितने लोग जागे और जितने लोगों ने परम भगवत्ता उपलब्ध किए उतने किसी और के माध्यम से नहीं गौतम बुद्ध की वाणी अनूठी है और विशेषकर उन्हें जो सोच विचार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 तुम्हारे अनुभव की कसौटी पर सही हो जाए तो ही सही है मेरे कहने से क्या सही होगा बुद्ध के अंतिम वचन है अपदीपोभाव अपने दिए खुद बनना और तुम्हारी रोशनी में तुम्हें जो दिखाई पड़ेगा फिर तुम करोगे भी क्या आस्था न करोगे तो करोगे क्या आस्था सहज होगी उसकी बात ही उठानी व्यर्थ है बुद्ध का धर्म विश्लेषण का धर्म लेकिन विश्लेषण से शुरू होता है समाप्त नहीं होता वहां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 बुद्ध जैसे व्यक्ति पर भरोसा करना एकदम सुगम होता है उसके उठने बैठने में प्रामाणिकता होती है उसके शब्द शब्द में वजन होता है उसके होने का पूरा ढंग स्वयं सिद्ध होता है उस पर श्रद्धा आसान हो जाती है लेकिन बुद्ध ने कहा तुम मुझे अपनी बैसाखी मत बनाना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 इसलिए बुद्ध ने ईश्वर की बात नहीं की एच वेल्स ने बुद्ध के संबंध में कहा है कि पृथ्वी पर इस जैसा ईश्वरीय व्यक्ति और इस जैसा ईश्वर विरोधी व्यक्ति एक साथ पाना कठिन सो गार्डलाइक एंड सो गार्डलेस अगर तुम ईश्वरी प्रतिभाओं को खोजने निकलो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 जिसको समझाने के लिए आकार लाना पड़ता है बुद्ध से ज्यादा कोई भी नहीं बोला और बुद्ध से ज्यादा चुप भी कोई नहीं है। कितना बुद्ध बोले अनुवेशक खोज करते हैं तो वो कहते हैं एक आदमी इतना बोला ये संभव कैसे उन्हें डर लगता है कि इसमें बहुत कुछ प्रक्षिप्त है दूसरों ने डाल दिया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 विटगिंसटीन ने अपनी बड़ी अनूठी किताब ट्रैक्टेटस में लिखा है कि जिस संबंध में कुछ कहा ना जा सके उस संबंध में बिल्कुल चुप रह जाना उचित है डैट विच कैन नॉट बी सेड मस्ट नॉट बी सेड जो नहीं कहा जा सकता कहना ही मत कहना ही नहीं चाहिए अगर विटगिंस्टिन बुद्ध को देखता तो समझता अगर विटगिंस्टिन के वचन को बुद्ध ने समझा होता तो मुस्कुराते और उन्होंने स्वीकृति दे होती विटगिंस्टिन को भी पश्चिम में लोग नास्तिक समझे नास्तिक नहीं पर जो कही नहीं जा सकती बात अच्छा है ना ही कही जाए कहने से बिगड़ जाती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 लेकिन ऐसा सचोट नहीं बड़े सुंदर ढंग से लोगों ने बातें कही बड़े गहरे प्रतीक उपाय में लाए पर बुद्ध बुद्ध के कहने का ढंगी और अंदाजे बया और जिसने एक बार सुना पकड़ा गया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 असीता को द्वारे पर आए देखकर सुद्धोधन ने कहा आप और यहां क्या हुआ कैसे आना हुआ कोई मुसीबत है कोई अड़चन है कहे असीता ने कहीं नहीं कोई मुसीबत नहीं कोई अड़चन तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ उसके दर्शन को आया सुद्धदन तो समझ ना पाया सौभाग्य की घड़ी थी ये कि असीता जैसा तपस्वी और बेटे के दर्शन को आया भागा गया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 ये अनंत अनंत लोगों के लिए सिद्धार्थ है अनेकों की अभिलाषाएं इससे पूरी होंगी हूं कि इसके दर्शन मिल गए हूं प्रसन्न हूं कि इसने मुझ बूढ़े की जटाओं में अपने पैर उलझा दिए यह सौभाग्य का क्षण है रोता इसलिए हूं कि जब ये कली खिलेगी फूल बनेगी जब दिग्दिगंत में इसकी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 धम्म पद उनका विश्लेषण है उन्हें जो जीवन की समस्याओं की गहरी छानबीन की है उसका विश्लेषण है एक एक शब्द को गौर से समझने की कोशिश करना क्योंकि ये कोई सिद्धांत नहीं है जिन पर तुम श्रद्धा कर लो ये तो निष्पत्तियां हैं प्रयोग की अगर तुम भी इनके साथ विचार करोगे तो ही इन्हें पकड़ पाओगे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 झूठ से खाली हो जाने पर है सत्य से भरना थोड़ी पड़ता है झूठ से खाली हुए तो जो सोशेष रह जाता है वही सत्य गई बीमारी जो बचा वही स्वास्थ्य लेकिन कितने ही लोगों ने जगाने की कोशिश की तुम जागते नहीं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 सोने की नई तरकीबें व्यवस्थाएं खोज लेता है इसलिए बुद्ध पुरुष आते उनके तीर ठीक तरकस से तुम्हारे हृदय की तरफ निकलते पर तुम बचा जाते हो। हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की आदमी ने कितने बुद्ध पुरुष पैदा किए हजारों खिजर पैगंबर तीर्थंकर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 तो कंपास तो बताएगा स्थान आईने में तुम देख लेना ताकि पता चल जाए कौन भटक गया है कहां भटक गए हो यह तो कंपास से पता चल जाएगा लेकिन कौन भटक गया है अपना पता नहीं स्वर्ग के नक्शे बनाती है विवाद चल रहे हैं लोगों के कितने नर्क होते हिंदू कहते हैं तीन जैन कहते हैं सात बुद्ध ने बड़ी मजाक की उन्होंने कहा सासो ये मजाक की है क्योंकि बुद्ध को जरा भी उस उत्सुकता ने इस तरह की मूर्ताओं में लेकिन मजाक भी नहीं समझ पाते लोग बुद्ध के मानने वाले हैं जो कहते हैं कि नहीं सासो ही होते हैं इसलिए कहे है।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 कोई स्वर्ग जाने की इतनी जल्दी वैसे भी किसी को नहीं लोग स्वर्गी तो मजबूरी में होते जब हाथ पैर ही नहीं चलते लोग मरघट पे पहुंचाते तब स्वर्गी होते कोई स्वर्गी होने को राज नहीं लोग कहते आपकी बात सुनते जचती जब जरूरत होगी तब उपयोग करेंगे मगर अभी कृपा करें अभी अभी हमें जाना नहीं एक गांव में ऐसा हुआ आदमी का खूब धंधा चलता था क्योंकि जिनको स्वर्ग नहीं जाना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 तुमने सिर्फ देखा काली कार गुजर गई चित्र बना गया एक छाया आई गई कुछ भी कठिनाई नहीं लेकिन जब यह काली छाया कार की तुम्हारे भीतर से निकल रही तब तुम्हारे मन में एक कामना चगी ऐसी कार मेरे पास हो मन में एक विकार उठा एक लहर उठी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 इन वर्षों की बेचैनी का अभ्यास हो गया अब बेचैनी नहीं छोड़ती कार तो अपनी हो गई लेकिन बेचैनी नहीं जाती क्योंकि बेचनी का अभ्यास हो गया अब तुम इस बेचनी के लिए नया कोई यात्रा पथ खोजोगे बड़ा मकान बनाना है ही जवार खरीदने अब तुम कुछ और करोगे क्योंकि अब बेचैनी तुम्हारी आदत हो गई और अब इस बेचनी का तुम क्या करोगे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 क्रोधित तुम हो रहे हो दंड तुम अपने को दे रहे हो कसूर उसका था इससे ज्यादा मूढ़ और क्या हो सकती है? उसने गाली दी उसकी समस्या है तुम क्यों बीच में आते हो तुम गाली मत लो लेने पर निर्भर है लेना आवश्यक नहीं आप मुझे गाली दे सकते हैं लेकिन लेने पर थोड़ी मजबूर कर सकते देना आपके बस में लेना मेरे बस में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 आखिरी बार जब उनके घर गया तो उन्होंने मकान न दिखाया मैं थोड़ा हैरान हुआ क्या ये आदमी बदल गया मैंने पूछा कि क्या मामला है मकान नहीं दिखलाइएगा क्या खाक दिखलाए क्या हुआ देखते नहीं कि बगल में एक बड़ा मकान खड़ा हो गया जब तक इससे बड़ी कोठी ना कर लो तब तक अब चैन नहीं अब क्या दिखाना है?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 हर एक दिन बुद्ध ने उससे कहा कि पूर्ण अब तू पूर्ण सच में ही हो गया अब मेरे साथ साथ डोलने की कोई जरूरत ना रही अब तू जा अब तू गांव गांव को नगर नगर घूम और डोल मेरी खबर ले जा मेरे पास तूने जो पाया है उसे लूटा लुटा पू भगवान किस दिशा में जाऊं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 मार भी सकते थे बुद्धन का ठीक मगर अगर मारे मारने ही लगे तो तेरे मन में क्या होगा पूर्ण का आप पूछते आप भली भांति जानते कि पूर्ण प्रसन्न होगा कि धन्य भाग कि मारते हैं मार ही नहीं डालते मार भी डाल सकते थे बुद्धन का आखिरी सवाल पूर्ण अगर मार ही डाले तो मरते वक्त तेरे मन में क्या होगा पूर्ण का आप और पूछते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 तुम जितनी मित्रता अपने चारों तरफ बनाते हो उतना तो स्वर्ग खड़ा हो जाता है स्वर्ग मित्रों के बीच जीने का नाम है नरक शत्रुओं के बीच जीने का नाम है और सब तुम पे निर्भर है नरक कोई भौगोलिक जगह नहीं है और न कोई स्वर्ग कोई भौगोलिक जगह है। नक्शों में मत पढ़ना, मनोदशाएं स्टेट ऑफ माइंड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 और ना मुश्किल हो गया एक दिन उसने कहा कि बात बहुत हो जा रही है ये मामला क्या है ये आदमी क्यों आपके ऊपर थूकता है तो उस मनोवैज्ञानिक ने कहा ये उसकी समस्या है उसी से पूछ मेरा इसमें कोई हाथ ही नहीं ये समस्या उसकी है उसी से पूछो बेचारा जरूर कोई ना कोई पागलपन उससे सवार है।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 अपनी ही प्रतिध्वनि अपनी ही परछाई पकड़ता हूं दूसरे तो केवल दर्पण घाटिया हैं, जिनमें अपनी ही आवाज गूंज के लौट आती है इसे बुद्ध एस धमो सनातनो कहते हैं यही धर्म का सनातन सूत्र है न परमात्मा न मोक्ष न वेद न आत्मा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 हम इस संसार में नहीं रहेंगे सामान्य जन ये नहीं जानते और जो ऐसे जानते हैं उनके सारे कलह शांत हो जाते बड़ी थोड़ी देर का बसेरा है रेन बसेरा सुबह हुई और चल पड़ेंगे यात्री ये यहीं ठहरा ना रहेगा ये तंबू हैं जिनको तुमने घर समझाया